कि सैकड़ों वर्ष पहले एक थे कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन उनकी एक रानी थी महामाया महारानी महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ पुत्र के शरीर पर विभिन्न दिव्य चिन्हों को देखकर ज्योतिषियों ने बताया कि नवजात शिशु बड़ा होकर संसार को मार्ग दिखलाएगा और उसे वन गमन में प्रस्थान के पश्चात बुद्धत्व की प्राप्ति होगी आई अब सुनते हैं इससे आगे की कहानी कि इस भाग का शीर्षक है अन्तहपुर्विहार कि महराज शुद्धोदन के पुत्र के जन्म का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि उनका घर धन धान्य और हाथी घोड़ों से संपन्न हो गया उनके सभी मनोरथ सफल हो गए उनके जो शत्रु थे वे मध्यस्थ हो गए जो मध्यस्थ थे वे मित्र हो गए और जो मित्र थे वो और भी अधिक प्रिय हो गए महाराज शुद्धोदन के राज्य में धार्मिक जनों ने स्वर्ग जैसे सुंदर उद्यान देव मंदिर आश्रम कुएं और तालाब बनवाए राज्य में किसी ने धन के लोभ के लिए धर्माचरण नहीं किया और धर्म के लिए किसी प्रकार की हिंसा नहीं की इस तरह उनका राज्य चोर शत्रु आदि के भय से मुक्त स्वतंत्र और धन धान्य से संपन्न हो गया सूर्य पुत्र मनु के समान इस राजा के राज्य में बालक के जन्मकाल से ही सर्वत्र प्रसन्नता छा गई पाप नष्ट हो गए और धर्म प्रकाशित हो गया इस बालक के जन्म से ही राज्य और राजकुल में संपत्ति आई और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई इसीलिए राजा ने बालक को सर्वार्थ सिध्ध कहते हुए उसका नाम सिध्धार्थ रखा। महरानी माया अपने पुत्र का देवर्शियों जैसा प्रभाव देखकर अथिशय प्रसन्न थी। पर इस आनंदा तिरेख को वो अधिक दिनों तक सह न सकी। और कुछ ही दिनों में स्वर्गवासी हो गईं माता के स्वर्गवासी होने पर मौसी गौतमी ने उस बालक का अत्यंत स्नेह पूर्वक लालन पालन किया बालक उदयाचल पर उदित सूर्य के समान वायु प्रेरित अग्नि के समान तथा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान धीरे-धीरे बड़ा होने लगा सगे संबंधियों और मित्रों ने बालक को अनेक उपहार दिए किसी ने बहुमूल्य चंदन के खिलौने दिए तो किसी ने मोतियों की माला दी किसी ने सोने के रथ तो किसी ने सोने चांधी की रंग बिरंगी पुतलियां दी, इस प्रकार बालक से धार्थ विवित प्रकार की बाल क्रीडाएं करते हुए बड़ा होने लगा। बालक सिद्धार्थ अत्यंत मेधावी था जिन विद्याओं को सामान्य बालक वर्षों में सीखते हैं उनको उसने कुछ ही समय में सीख लिया इस प्रकार विद्या अभ्यास करते हुए सिद्धार्थ ने किशोरावस्था पूरी की और वो युवावस्था की ओर बढ़ने लगा महाराज शुद्धोधन को महर्षि असित द्वारा की गई भविष्यवाणी याद थी यह बालक बड़ा होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए वन की ओर प्रस्थान कर सकता है यह कुमार विषयों से विरक्त होकर राज्य को त्याग कर सांसारिक मोह के अंधकार को अवश्य नष्ट करेगा यह कुमार विषयों से विरक्त होकर राज्य को त्याग कर सांसारिक मोह के अंधकार को अवश्य नष्ट करेगा इसीलिए उन्होंने अंतःपुर में ऐसी व्यवस्था करवाई जिससे सिद्धार्थ की आसक्ति सांसारिक विषयों में बढ़े और वो भोग विलास में इतना लिप्त हो जाए कि उसे किसी प्रकार का वैराग्य ना हो और वो राज महलों में रहकर भोग विलास में डूबा रहे इसी विचार से राजा शुद्धोधन ने सिधार्थ का विवाह करने का निश्चे किया और इसके लिए उपयुक्त कन्या की तलाश शुरू की अंत में उन्होंने ये शोधरा नाम की सुन्दर कन्या का चैन किया और फिर बड़े उत्साह से उसका विवाह कुमार के साथ कर द विवाह के बाद राजकुमार सिद्धार्थ और यशो더라 सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन बिताने लगे महाराज शुद्धोधन ने राजमहल में ऐसी व्यवस्था की थी कि राजकुमार राजमहल में ही रहे भोग विलास में तल्लीन रहे और ऐसा कोई दृश्य उसके सामने ना आए जिससे उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो राजमहल में राजकुमार सिद्धार्थ सुंदर स्त्रियों के नृत्य, गान तथा वीणा वादन आदि का आनंद लेते रहे। सुंदर स्त्रियों के साथ राजकुमार ऐसे तन्मय हो गए कि राजमहल से बाहर निकलते ही न थे। राजकुमार को भोग विलास में तल्लीन देखकर राजा बहुत प्रसन्न थे। इसीलिए उन्होंने और अधिक दान दिए। परंतु राजकुमार सिद्धार्थ विषय सुखों में आसक्त नहीं था उसने चपल घोड़ों जैसी इंद्रियों को वश में कर लिया था उसने अपने गुणों से सारे राज परिवार और पुरवासियों के मन को जीत लिया था राजा शुद्धोदन राजकुमार के क्रियाकलापों से अत्यंत प्रसन्न थे यशोदरा के साथ राजकुमार सिद्धार्थ के विवाह के कुछ समय बाद उन्हें चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम राहुल रखा गया राजा ने बड़े उत्साह के साथ अपने पौत्र का जन्म उत्सव मनाया पूरा विश्वास हो गया क्यों के वंश का विस्तार हो गा जैसे वे अपने पुत्र से प्रेम करते हैं वैसे ही उनका पुत्र भी अपने पुत्र से प्रेम करें स ही इस अभीष्ट पूर्ति के लिए उनोंने अनेक धारमिक अनुष्ठान की कि शब्ध भुद्ध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 तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा